इसमें हम लोग चतुर्थ शांति प्रकरण का सप्तदश कारिका विचार कर रहे थे फलाद उत्पाद्य सन्नते हेतु प्रसिद्यति अप्रसिद्ध कथम हेतु फल उत्पादय फल फल अर्थात शरीर शरीर से उत्पन्न होने वाला जो हेतु अर्था धर्मा धर्मा शरीर से उत्पन्न होने वाला धर्मधर्म अगर वो द, शरीर ही उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर वो धर्माधर्म कैसे होंगे और वो धर्माधर्म से फिर शरीर कैसे होगा अप्रसिद्ध जो अभी तक बना नहीं वो कैसे अपना कार्य बनाएगा अप्रसिद्ध कथम हेतु फलम उत्पाद तो सिद्धांति कहा कि परस्पर में सापेक्ष रहने वाले ये सब अपना कार्य नहीं कर पाएंगे इसको कहते हैं अनुन्यास दोष होता है अभी टीका में अंतिम पंक्ति में तथापि कथम हेतुफल असंबंध सिद्ध्य तथापि के ऊपर पांच नंबर टिप्पणी यहाँ छह नंबर लिख दिए तो ये पृष्ठा में छह नंबर टिप्पणी है नहीं पांच नंबर टिप्पणी परस्पर सापेक्ष परस्पर सापेक्ष हो करके जिनका सिद्धि होती है ऐसे हेतु फल के परस्पर सापेक्ष होकर के ही सिद्ध होते हैं ऐसा होने पर भी असंबंध कैसे होंगे पूर्व पक्षी पूछ रहा है तथापि तथा, पी, तथा पी का अर्थ परस्पर सापेक्ष होकर के सिद्ध होने पर भी ये हेतु फल असंबंध कैसे हो जाएंगे आशंक आह भाष्य में उत्तर देते हैं नी तरतरापेक्षसिद्ध्यो सश विषाणकल्पयो कार्यकारण क्वचि दृष्ट अन्यथा वा इति अभिप्रायः विप्राय अन्य अन्य को अपेक्षा करके जिसका सिद्धि होती है अर्थात तो क की सिद्धि के लिए ख चाहिए और ख की सिद्धि के लिए क चाहिए अभी ऐसा जो पदार्थ होगा कहते हैं सस विषाण कल्पयो हो ये तो सस विषाण बंधिया पुत्र जैसा है वो है ऐसा पदार्थ कभी वो ही नहीं पाएंगे सस विषाण कल्पयो हो इनका बीच में कार्य कारण भावे नाक्य का आरंभ में था नहीं, नहीं क्वचित दृष्ट जो ससो जैसे है अर्थात वो पदार्थ है ही नहीं उनका बीच में कार्यकारण संबंध होगा नहीं वो पदार्थ क्यों नहीं है कहते एक दूसरे को अपेक्षा करके उत्पन्न होने वाले हैं? तो क आएगा तो ख आ पाएगा, ख आएगा तो क आ पाएगा कौन आएगा दोनों ही नहीं आ पाएंगे। अन्यथा वा तो कार्य कारण भी नहीं होगा अन्य किसी उपाय से उनका संबंध नहीं होगा टीका में पूर्व में दिया अन्यथा अन्यथा आधेय भावादि आधार आधेय पिता पुत्र ये जनक ये किसी प्रकार की संबंध नहीं होगा जहाँ दोनों परस्पर को अपेक्षा करेंगे वो दोनों की सिद्धि नहीं होगी इसलिए कहते हैं अन्यश्रयाणी कार्याणी न प्रकल्पियंत अन्यश्रय वाले जो कार्य है उनकी कभी वो बनते नहीं होते नहीं बो हो। ये श्लोक उच्चारण करेंगे सप्तश श्लोक आगे कहते हैं अष्टादश श्लोक के लिए टीका में हेतुफलोर योग पद्य सती अन्य तरह न पूर्वक्षणे सत्ता इति असतो हो असथो सस उपपद्यते अन्यापेक्ष अपि प्रसंगात इति विषाणादीसुपी हेतु फलयो हो योगपद्ये सति हेतु हेतु शब्द से किसको लिया जा किलियाजार अभी धर्मा धर्मा। और फल से शरीर और धर्मा धर्म और शरीर अगर योगपद्य होगा अर्थात एक साथ दोनों उत्पन्न होंगे अगर एक साथ दोनों उत्पन्न होंगे तो पूर्व क्षण में कौन रहेगा कोई, भी। कोई भी। नहीं रहेगा कहते हैं, अन्य तरह से न पूर्व क्षण है सत्ता तो किसी का भी पूर्व क्षण में सत्ता नहीं रहा तो नहीं रहने से इति अभी पूर्व क्षण में कोई भी नहीं रहा नहीं रहा था पूर्व क्षण में सब जैसा तो कहते इति असत असतः सस पूर्व क्षण में कोई भी नहीं है नहीं है अर्थात सस विषाणु जैसा हो गया अन्य अपेक्षा या जन्य जनकत्व न उपपद्य क्यूंकि पूर्व क्षण कोई नहीं है नहीं है तो जनक कैसा बनेगा तो जन्य जनकत्व न उपपद्यते अगर पूर्व क्षण में नहीं होने पर भी जनक बन जाएगा तो सस विषाणु भी जनक बन जाए तो कहते हैं सस विषाणा प्रसंगात तो नहीं रह करके भी जनक बन जाएगा ये दोष होगा तो सस भी जनक बन जाए अभी ये सिद्धांति ये दोष दिखाया अभी पूर्व पक्ष कहता है इधानी पुण्यो वही पुण्य कर्मणा भवती पापं पापेन ऐसे को उपनिषद का मंत्र है पुण्य कर्म करने से पुण्य होता है पुण्य कर्म अर्थात पुण्य जनक कर्म तो पुण्य जनक कर्म करेंगे तो पुण्य होगा और पाप जनक कर्म करेंगे तो पाप होगा इत्यादि श्रुतेर ये सब श्रुति से धर्मादिशु हेतुफलभाव आशंक्य क्योंकि ये श्रुति ही स्वयं कहती है पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य होगा तो उसमें फिर जन्य जनक भाव रहा नहीं रहा रहा और श्रुति स्वयं कहती है तो पूर्व पक्ष का भी कहना है तो श्रुति स्वयं धर्म आदि धर्मादि में धर्म अर्थ और उसका जो कारण कर्म कर्म और धर्म ये दोनों का बीच में हेतु भाव है इति आसंख्य पूर्व पक्ष इस प्रकार दिखा करके कहता है श्रुते असंभाविता प्रामाण्य अयोगा अभी सिद्धांत कहता है कि हेतु भाव कहीं नहीं है पूर्व पक्ष कहता है कि देखिए श्रुति कहती है हेतु हेतुफलभाव है और श्रुति अगर ऐसा चीज को कहेगा जो कि संभव नहीं है तो श्रुति फिर प्रमाण होगा नहीं होगा तो असंभावित श्रुते है श्रुति से अगर असंभावित अर्थ को कहेगा तो प्रामाण्य अयोगात वो श्रुति में प्रामाण्य नहीं रहेगा इसलिए अवश्यम पौर्वापर्यम वक्तव्यम इसलिए तो हेतु फल में पौरापरिव मानना ही पड़ेगा आप कहेंगे होता नहीं पौर्वापरिव ये नहीं है मानना ही पड़ेगा आगे पाठ संशोधन करना है प्रतीक में यदि यदि में रसोई कर दिया ना तो दीर्घ इार होगा यदिति अच्छा यदि यदि हेतु फल सिद्धिश्चेु पतरपूरष्पन्न येपेक्षाया यदि फलात् पंचमी यदि हेतु का फल से सिद्धि होगा और फल सिद्धिश्च हेतुत तो फल का सिद्धि यहाँ फल में ष्ठी है हेतु में पंचमी है तो हेतु फल से होगा और फल हेतु से होगा अगर ऐसा आप कहते हो तो कतरत पूर्व निष्पन्नम कौन पहले होगा यश सिद्धि अपेक्षर सिद्धि तो जिसका सिद्धि को अपेक्षा करके दूसरा सिद्धि होगा आप कहेंगे हेतु से फल होगा धर्माधर्म से शरीर होगा शरीर से धर्माधर्म होगा आपको कहना पड़ेगा पहले कौन होगा तो पहले जो होगा उसको अपेक्षा करके दूसरा आएगा ये आपको भी कहना पड़ेगा तो अभी तक युग पद का विचार करके सिद्धांति खंडन कर दिया ये तो हो नहीं पाएगा और पिता से पुत्र होगा उसी पुत्र से वही पिता होगा ये जैसे संभव नहीं है ऐसे नहीं होगा और अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि नहीं नहीं क्रम से होता है धर्मा धर्म से ये शरीर मिला ये शरीर में धर्मा धर्म होगा तो आगे शरीर मिलेगा इस प्रकार की क्रम चलेगा अभी सिद्धांती इसका खंडन करेगा टीका में श्लोकाक्षराणी योजी श्लोक का अक्षर को भगवान भाष्यकार अभी कहेंगे भाष्य में अपोदितेपि मे हो कार्य कारण भावे यदि हेतुफलोन्यून्य सिद्धिरभ्युपगम्यते थे कतरत पूर्व निष्पन्न हेतुफलो यन सिर्वसिद्धिपेक्षा सिद्धांती सिद्धांति पुस्तक असंबंधता दोषेण अपोदिते अपि सिद्धांत कहता है कि कोई संबंध नहीं हो पाएगा अर्थात हेतुफल का बीच में संबंध हो नहीं पाएगा ये दोष से हेतु हेतुफल ये सब हम निराकरण कर दिया था अपोदित अर्थात निराकरण निराकृत तो निराकरण हमने कर दिया था अपोदिते अपि हेतु-फलयो हो कार्य कारण भावे हेतु और फल का कार्य कारण भाव हमने निराकरण कर दिया था अगर यदि हेतु फल और अन्य सिद्धि अभ्युपगम्य तेव तो अगर आप हेतु और फल का बीच में अन्योन्य सिद्धि मानते हैं अगर मानेंगे तो सिद्धांत कहता है कि हमने तो निराकरण कर दिया आप अगर मानेंगे तो आपको भी कतरत पूर्व निष्पन्न हेतु फल हेतु और फलों का बीच में पहले कौन होगा जैसे कहते ना पहले वृक्ष आया ना पहले बीज हुआ बीज से वृक्ष हुआ न वृक्ष से बीज मिला पहले तो ये जैसे कहते हैं इसका कोई समाधान नहीं है तो इसी प्रकार की ये भी कतरत पूर्वम पूर्वम निष्पन्न हेतुफल युवा तो हेतु फल से पहले कौन आएगा यश यस, यस, पश्चात भाव इन सिद्धि जिसका बाद में दूसरा आएगा अगर पहले हेतु आएगा तो बाद में फल पहले फल आएगा तो बाद में हेतु तो पश्चात भाव न सिद्धि पूर्व सिद्धि अपेक्षा पूर्व सिद्धि को अपेक्षा करके पश्चात भावी बाद में आने वाला का सिद्धि होगा तदब्रूही सिद्धांत पूछता है कौन पहले होगा ये कहिए ये श्लोक सिद्धांति का प्रश्न हो गया ये श्लोक उच्चारण करिए हेतु फलयोर फलोयोर पश्चादिति पूर्वम ज्ञायते सिद्धांती प्रश्न कर दिया प्रश्न करके अभी कहता है सिद्धांती हेतु फलयोर इदम पूर्वम इदम पश्चात इति न ज्ञाएते ये पता ही नहीं चलेगा कौन पहले हुआ कौन बाद हुआ क्यों परस्पर आश्रय तो एक होने से दूसरा होगा ये आश्रय परस्पर का अतस्च अतस्च वक्तुम अशत्यम इसलिए आप ये नहीं कह पाएंगे कि हेतु फल से ये पहले हुआ ऐसा आप नहीं कह पाएंगे आप में शक्ति नहीं है अशक्त इसको सिद्धांत ये भी कहता है अशक्ति रिज्ञानम क्रम कोपोथवा पुनः सर्वथा परीता अपरिज्ञानम अशक्ति ही अथवा पुनः क्रमकोपह क्रम सर्वता सर्वथा अजाति बुद्धि परिदीपिता अपरिज्ञानम हेतु और फलों के बीच में पहले कौन हुआ इसका ज्ञान आपको नहीं है सिद्धांति पूर्व को कहता है बता नहीं पाएंगे कौन दोनों में पहले हुआ यही आपका अशक्ति है असक्ति अर्थात सामर्थ्य अभाव आप कह नहीं पाएंगे अथवा कहेंगे तो अथवा पुनः क्रम कोप तो इसलिए क्रम बन नहीं पायेगा आप शक्ति नहीं है कहने के लिए कौन पहले हुआ तो इसलिए क्रम आप नहीं कह पाएंगे तभी तो क्रमों नहीं बनने से क्या हुआ कहते हैं कि ये जो जन्म उत्पत्ति का विचार चल रहा है इसमें कोई कार्यकारण भाव जन्य जनक अभाव ये सब कुछ बन नहीं पाएगा अगर जन जनक नहीं रहेगा तो फिर जन्य कहाँ से आएगा उत्पत्ति कहाँ से होगा इसलिए सिद्धांत कहते हैं एवं ही सर्वथा अजाति ही बुद्धि परिदीपिता इसलिए बुद्धे ही ज्ञानी भी है ज्ञानी लोग यही कहते हैं कि जन्म कभी किसी का हुआ ही नहीं तो हुआ नहीं जन्म कहते दिखता है सब कहते दिखता है उसको ऐसे ही मान लीजिए दिखता है वास्तव कहीं कुछ नहीं हुआ या कैसे दिखता है कहते जैसे रजू में सर्व दिखता है इसी प्रकार की मान लीजिए ये जगत पूरा ऐसे ही है अर्थात जैसे खाली दिखता है जब हमारा धीरे धीरे निश्चय होने लगेगा कि ये सब ऐसे दिखता है कहीं बस उतने में ही चला ये काम ऐसे होना है ये बात छोड़ देना है ऐसे दिखता है बस ठीक है हम ये करने से ये हो जाएगा वो सब और नहीं तो करने से हो नहीं जाएगा तो हम क्यों करेंगे कहेंगे बस ये है। चलना है चलना है अर्थात तो मजबूरी है इसलिए अर्थात करते रहिए फल की तो कोई बात ही नहीं है इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं की अजाति अजाति अर्थात कभी किसी का वस्तुत जन्म उत्पत्ति एक नहीं हो गया टीका में उत्तरावसरे चेद उत्तर अपरिज्ञानम तरी कथ शक्ति पूर्वकम तन निग्रह स्थानम अतिभा अभिधानीय आपत्ति इतना जब उत्तर देना पड़ता है उत्तर अवसर में प्रश्न किया कोई उत्तर देना है उत्तर देने का अवसर समय में चेद उत्तर अपरिज्ञान उत्तर पता नहीं है तो नहीं होने से कथक तरी कर्थात जो वक्ता वक्ता का ये अशक्ति अशक्ति अशक्ति सूचक तिग्रह स्थानम जहा बात होता है विचार होता है दोनों पक्ष का बीच में प्रश्न अगर करता है दूसरा पक्ष अगर उत्तर नहीं दे पाता तो वो परास्त हो जाता है उसको कहते हैं ये निग्रहस्थान। एक निग्रहस्थान हो गया कि अशक्ति अशक्ति अर्थात तो उत्तर उसको आता नहीं अभी तो ये निग्रहस्थानम ये निग्रहस्थान का नाम है अप्रतिभा अर्थात तो उसका प्रतिभा नहीं है उसका बुद्धि में अभी उत्तर आता नहीं अप्रतिभा अभिधानियम अभिधानियम अर्थात वचनियम इसका नाम है अप्रतिभा आपत यह निग्रह स्थान है निग्रह स्थान कहते हैं अर्थात जिस स्थान में पड़ जाने पर वो हार गया ये आप लोग जो देखे होंगे जो कहते ना जो खेलते हैं ऐसा जो सफेद और काला होता है चेस चेस, चेस। उसका वो निग्रह स्थान हो जाता है निग्रह स्थान अर्थात ऐसा जागा में वो आ गया अभी वो अर्थात तो चलने के लिए और कहीं जगह नहीं है तो उसको कहते हैं अर्थात तो निग्रह स्थान हर गया माना जाता है इसी प्रकार ये एक निग्रह है निग्रह बहुत है बाईस भी स्थान है न्याय मत में सब कहा जाता है तो उसमें ये के अप्रतिभा आगे किंच यदि क्रमश नियत पूर्वापर भावात्मो भावा, भावा अपरिज्ञानम तदा पूर्वं कारणं उत्तरं कार्यं इति प्रतिज्ञा ही और भी दोषे क्रमश क्रम क्या है ये अपर ये, ये निश्चित रूप से पूर्व में रहेगा पिता निश्चित रूप से पूर्व में रहेगा पुत्र निश्चित रूप से पर में रहेगा ये जो नियत पूर्वापर भाव रूपक जो क्रम है ये क्रम आप अभी बता नहीं पा रहे धर्माधर्म पहले होगा अथवा शरीर पहले होगा ये जो अपरिज्ञानम आपको अगर पता नहीं तो तो फिर तदा तो पूर्वम कारणम उत्तरम कार्यम पहले कारण रहेगा बाद में कार्य होगा ये सब कहना व्यर्थ है क्योंकि आप नहीं कह पा रहे हैं कि पहले कौन रहेगा रहे बाद में कौन रहेगा रहे नहीं कह पा रहे हैं तो ये कार्य होगा ये कारण होगा कैसे कहेंगे अगर दोनों में आप कह पाएंगे ये पहले रहेगा रहे तब तो कहेंगे तो ये कारण होगा तो नहीं कह पा रहे हैं आप इसलिए ये प्रतिज्ञा ही है तो ये था था। था। ना तो नाश होगा नश्य प्रतिज्ञा हानिग्रंतर इसलिए ये दूसरा निग्रह स्थान हो गया आपने प्रतिज्ञा किए थे कि कार्य कारण भाव है अभी वो भी गया अशक्ति एक दोष हुआ प्रतिज्ञा हानि दूसरा दोष हुआ इसको श्लोक में कहा क्रम कोपो आप क्रम भी नहीं कह पा रहे हैं टीका में अन्य पक्ष प्रतिक्षेप प्रत्याख्याते न्यान्या प्रतिपक्ष सांख्य और वैशेषिका का बीच में विवाद करके सिद्धांत पहले कह दिया था कि जन्म हो नहीं पाएगा क्योंकि सांख्य लोग कहते हैं कि असत का ए, सत का जन्म होगा अर्थात जो पदार्थ पहले विद्यमान है उसी का उत्पत्ति होगी और नया के कहते है विद्यमान है तो फिर क्या उत्पत्ति होगी इसलिए अविद्यमान का ही उत्पत्ति होगी ये दोनों परस्पर का विरोध किए तो सिद्धांत कह दिया कि इसलिए उत्पत्ति किसी का हो ही नहीं पाएगा ये तो पहले हो गया था तो सतव जन्मनी सतव जन्म ये कौन मानता है संख्या और असतः जन्म यह वैशेषिक तो ये जन्मनी प्रत्याख्याते ये जन्म तो पहले से निराकरण हो गया था अभी क्रमा क्रमाभ्याम उत्पत्तेर अनुपत् अजातिर एव अस्मद्रेता अभिप्रेता अभिप्रेता वादी आदर्शिता उपसंगरति अभी दूसरा उपाय से सिद्धांती जन्म नहीं हो पाएगा कह रहा है पहले तो परस्पर में विवाद करके कह दिया कि जन्म हो नहीं पाएगा अभी कहते हैं क्रम अक्रमाभ्याम क्रम से उत्पन्न होते हैं हेतु फल अथवा अक्रम अक्रम अर्थात युगपद एक साथ उत्पन्न होते हैं तो क्रमों से उत्पन्न होते हैं अथवा एक साथ उत्पन्न होते हैं उत्पत्तिर अनुपत्य ये दोनों ही नहीं घट पाता है क्रमों से भी नहीं हो पाएगा क्रमों से क्यों नहीं हो पाएगा आपको क्रमों बताना पड़ेगा आप क्रम बता नहीं पाएंगे और अक्रम से क्यों अगर अक्रम से होगा तो कार्यकरण भाव नहीं होगा इसलिए उत्पत्ति अनुपपत्ति अनुपति अर्था संभव नहीं है उत्पत्ति अर्थात जन्म इसलिए जन्म संभव नहीं है नहीं होने से अस्मद अभिप्रेता वादी भीर आदर्शिता हम लोग जो कहते हैं और वादी लोग आपस में विवाद करके जो दिखाते हैं वो ही भवती क्या कहते हैं आजाति आजाति अर्थात जन्माभाव जन्म होता ही नहीं ये निश्चय करना है में श्लोक में दिया एवं ही सर्वथा बुद्धि परिदीपिता तो इसलिए अजाति कहते हैं अजाति अर्थात किसी का कभी जन्म वास्तव होता ही नहीं तत्र तद्यम पादम आगटिका में तत्र त्रद्यम पादम व्याकरोति होती भाष्यकार अभिश्लोक का प्रथम पाद का व्याख्यान करते हैं भाष्य में अथ एतन न शक्यते वक्त मीति मन अगर आप ये नहीं कह पाएंगे ऐसा अगर आप मानते हैं अथा एतत एतत क्या है टीका में कहते क्रम पक्षीय पूर्व निष्पन्न एतत शब्द न परामृश्यते अगर क्रम हेतु हेतुफलों में जो पूर्व निष्पन्न होगा उसी को एतत शब्द से कहा गया अर्थात क्रम मानने का पक्ष में पूर्व निष्पन्न कौन है भाषा में आगे न शकते भक्तु एत का अर्थ हो गया पूर्व निष्पन्न पूर्व निष्पन्न कौन है आप नहीं कह पाएंगे अगर आप ऐसे मन्य से मानते हैं तो सा यम अशक्ति अपरिज्ञानम तत्व विवेको मूढ़ता इत्यर्थ ये आपका अशक्ति अशक्ति अर्थात अपरिज्ञानम आपको ज्ञान नहीं है आप कह नहीं पा रहे हैं ये क्यों ज्ञान नहीं है कहते हैं तत्व विवेक आप विचार करके स्पष्टता नहीं हो रहा है आपको तो ये क्या चीज है कहते हैं यही मूढ़ता मूढ़ता अर्थात तो चित्त का चित्त स्पष्ट करके विचार करके कहना चाहिए और जब नहीं कह पाएगा कहते हैं चित्त को मोह होता है मोह धातु है मोह मोह धातु का अर्थ होता है वैचित्य चित्त का अर्थ है स्पष्ट अर्थ को कहना जब नहीं कह पाएगा चित्त विचित्त हो गया विरुद्ध चित्त हो गया इसको कहते हैं मोह निर्णय नहीं कर पाना निश्चय नहीं कर पाना ये मुखता आगे टीका में द्वितीय पादम योजयति योज का द्वितीय पाद भाष्य में अथवा यो अयम तोया उक्तः क्रम हेतु हेतु फल से सिद्धि फलाच हेतु सिद्धिर्तरे तरह लक्षणस आनंद कोपो अन्यथा अथाव सभी अभिप्राय यो अयम तोया उक्त सिद्धांति पूर्वपक्षी को कहता है जो यह आपने कहा क्रम क्या क्रम हेतु तो हो सिद्धि हेतु तो हेतु से फल का सिद्धि और फला हेतु तो हो सिद्धि फल से हेतु सिद्धि होगा ये इतरे तरह आनन्तरीय लक्षण क्रम एक के बाद एक और उसके बाद ये तो ये आनंतरीय आनंतरियत बाद में ये जो क्रम हुआ तस् तो कोप अर्थात तो विपरियास विपर्यास अर्थात तो उसका भंग हो गया तो अन्यथा भाव अन्यथा भाव एक नंबर टिप्पणी दे दिया वैपरीत्यम अर्थात पिता के बाद पुत्र होगा पुत्र के बाद पिता होगा विपरीत होता है तो होने से सियाद अभिप्राय तो क्रम का भी भंग हो गया टीका में द्वितीय विवृणती ये प्रथम प्रथमार्ध हो गया आप क्रम बता नहीं पा रहे हैं अतः तो क्रम बताएंगे तो क्रम का कूप होगा इसके बाद वो अथवा इसके बाद ये और इसलिए क्या निश्चय हुआ कि ज्ञानी लोग कहते हैं जन्म कभी होता ही नहीं भाष्य भाष्य में अनुपपत्तेर परिदीपिता ब्रुबत भीर, ब्रुबत भीर, भीर, बुद्धे कार्यकारर अजातिपक्षरबुदे पंडित एवं इस प्रकार से हे अनुपपत्ते हेतु और फल में कार्यकारण भाव नहीं हो पाएगा अर्थात धर्मा धर्म और शरीर इसमें कार्य कारण भाव नहीं हो पाएगा नहीं होने से अजाति ही सर्वस्व अजाति अर्थात अजन्मा किसी का भी जन्म नहीं हुआ है सर्वस्व ये अजाति सर्वस्व अर्थात अजाति का अर्थ कहते हैं अनुत्पत्ति किसी का भी उत्पत्ति नहीं हुआ परिदीपिता परिदीपिता का अर्थ प्रकाशिता ऐसे शास्त्र में कहा गया अन्योन्य द्वपक्षीय दोषम ब्रुवीर वादी भीर एक दूसरे का दोष दिखाता है ये दूसरे का दोष दिखाता है ऐसे वादियों के द्वारा यही कहा गया कि जन्म फिर हो नहीं पाएगा बुद्धे ही पंडिते ही इत्यथ दो नंबर टिप्पणी दे दिया बुद्धे ही, बुद्धे ही पंडिते ही पंडित मनीर अच्छा ठीक है अच्छा ये अर्थात तो बुद्धि का अर्थ ज्ञानी भी नहीं बुद्धि का अर्था तो अर्थ्य और ये ठीक है पंडितम रीत्य अर्थ सोपहासम ये तो द्वितीय भाव अर्थात परस्पर का ऊपर निर्भर करने से जन्म के लिए किसी का जन्म हो ही नहीं पाएगा तो आपस में विवाद करके वो सब इतने बुद्धिमान है कि आपस में विवाद करके परस्परों को खंडन करती है तो इसलिए कहते हैं वो सब इतने बुद्धिमान है कि आपस में विवाद करके दोनों का नाश हो गया तो अर्थात ये परिहास करते हैं यह बुद्धि का अर्थ अर्थात पंडित मन ही अर्थात पंडित आत्मा थे अर्थात वही एक दूसरे को नाश ही करती तो नाश हो गया तो जो अधिष्ठान है तो वेदांत तो वही रह गया अच्छा बुद्धि का अर्थ पंडित मन ही ठीक है हाँ, आप क्रमों नहीं कह पाएंगे किसका उत्पन्न पहले होता है किसका उत्पत्ति बाद में होता है इसलिए प्रतिति जैसी होती है व्यवहार ऐसे करना है बस उतना ही है उसके आगे जो सत्य तो बुद्धि कहते हैं इसको हटा लेना है कार्य कारण बुद्धि ये सब हटा लेना है ये सब दुख का कारण होता है ये उन्नीसवा कार्य का उच्चारण करेंगे न अशक्ति रिज्ञान अच्छा आगे कहते हैं टीका में बीज बीजाकुर हेतु फल ओर अन्या कारण भाव अभ्युपगमान न अन्याश्रयत्व्य अभी पूर्व पक्ष ये अंतिम ला रहा है कहते हैं जैसे बीज अंकुर में हेतु फल भाव होता है बीज बीज से फिर अंकुर अंकुर वृक्ष हो गया तो उससे फिर आगे बीज आएगा तो हेतु फल भाव होता है तो अन्यम कार्यकारण भाव अभ्युपगमत वहां तो होता है कार्यकारण भाव इसलिए न अनुन्याश्रय तुम अनुन्याश्रय नहीं है तो अगर जिस बीज से जो वृक्ष हुआ वही वृक्ष से अगर वही बीज मानेंगे तब तो अनुन्याश्रय हो जाएगा किंतु ये प्रवाह चलता है तो कार्य कारण भाव अभी न नौ अनुन्याश्रय अभी प्रवाह का बात आया अनुन्याश्रय नहीं होगा तो इसको अभी पूर्व कह रहा है बीजाकुराख्यो दृष्टान सदाध्यसमों न साध्यसमोहेतु सिद्धौ साध्य युज्य हेतु साध्य सिद्धौ तो हे युज्यते। तो सिद्धांत कहता है कि आप अगर बीजा अंकुर का दृष्टांत तो देते हैं बीज से अंकुर अंकुर से आगे बीज चलेगा तो सिद्धांत कहता है कि वो सदा ही स स अर्थात बीजांकुर अंकुर दृष्टांत तो ये साध्य के जैसा साध्य जो है वो सिद्ध है ना संदिग्ध है संदिग्ध है, संदिक्दा है। तो इसलिए सिद्धांत कहता है कि बीज जो आप दृष्टांत देते हैं वो भी संदिग्ध है साध्य जैसा है और जो साध्य समह होगा अर्थात संदिग्ध होगा वो दृष्टान्त बनेगा तो कहते है कि सिद्धांत कहता है कि साध्य समह संदिग्ध संदिग्ध हेतु हे हेतु हेतु शब्द का अर्थ यहाँ दृष्टान्त क्योंकि दृष्टान्त में हेतु और साध्य का व्याप्ति ग्रहण किया जाता है तो जो श्लोक का उत्तरार्ध में दिया नहीं साध्य समो हेतु हेतु शब्द हे का अर्थ यहाँ दृष्टान्त तो संदिग्ध दृष्टांत साध्य सिद्धौ नहीं युज्यते जो दृष्टांत स्वयं संदिग्ध है वहां व्याप्ति ग्रहण हो जाएगा नहीं होगा तो फिर वो साध्य का सिद्धि नहीं करवा पाएगा क्यों करते हैं और अंकुर? तो यही सिद्धांति पूछेगा पहले बीज आया ना पहले अंकुर आया तो ये नहीं कह पाएगा।, मतलब पाएगा नहीं कर पाएगा लेकिन सिद्ध तो नहीं। मतलब ये अभी कहेगा मतलब पूर्व पक्ष कहते हैं कि प्रवाह सिद्धांति आगे प्रश्न करेगा ये प्रवाह क्या चीज है एक हो गया प्रवाह एक हो गया प्रवाही प्रवाही अर्थात जो उसमें चलते है जैसे गंगा जी का प्रवाह चलता है हम कहते हैं प्रवाह और उसमें प्रवाही जो प्रत्येक जल बिंदु है अभी आप कहेंगे कि गंगा जी का है, है। क不知道, प्रवाह तो नित्य है शब्द है कितने प्रवाह शब्द किसको कहते हैं वो जल बिंदुओं को प्रवाह कहते हैं तो अगर उसको कहते हैं तो वो तो कोई नित्य नहीं है वो तो सब चले जाते हैं और अगर आप दूसरा है कि कहते कि प्रवाह बोलकर के चीज प्रवाह नित्य है वस्तुतः तो पदार्थ तो क्या है तो अर्थात तो ये वस्तुतः तो तो प्रवाह बोल करके कोई पदार्थ ही नहीं है प्रवाही को छोड़ करके प्रवाह ऐसा कोई पदार्थ नहीं है तो इसलिए आप किसी को भी अगर प्रवाह को नित्य कहना अर्थात तो आप प्रवाही को नित्य मानना पड़ेगा और प्रवाही अगर नित्य हो जाएगा तो फिर कार्य कौन बनेगा तो ये कार्य का अनुभाव फिर नहीं होगा इसका योग सूत्र में खूब विचार दिए हैं व्यासभाषी में देखें जहाँ बौद्धों का खंडन आए है ये प्रवाही संतान ही शब्द वहाँ व्यवहार करते हैं तो क्योंकि बौद्धो लोग संतान कहते हैं ये जो प्रत्यय का संतान क्षणिक विज्ञान का संतान उसको वहाँ खंडन किए हैं तो थोड़ा देख ले सकते हैं यहाँ थोड़ा दिए हैं दृष्टान्त साध्य समत्वटीका में दृष्टान्त साध्य सम होने पर भी तीन नंबर टिप्पणी दे दी साध्य समत्व साध्य समत्व साध्यवत संदिग्धत्व जो दृष्टांत है वो साध्य जैसा संदिग्ध हो जाने पर भी साधकत्वस्तु पूर्व पक्ष कह रहा है दृष्टांत साध्य जैसा संदिग्ध हो गया होने पर भी साधक बने अर्थात साध्य का सिद्धि करा दे तो इसके लिए श्लोक में कहा न साध्य समय दृष्टान साध्य का सिद्धि में युज्यते जो स्वयं संदिग्ध है वह कृषि पदार्थ का निश्चय कैसा करवाएगा श्लोक, श्लोका चोद्यम उद्भावते श्लोक नपोद्यम निराकरणीय यद चोद्यम चोद्यम अर्थात शंका उद्भावते ये श्लोक के द्वारा जो शंका का निराकरण करेंगे वो शंका को पहले दिखाते हैं शंका पूर्वपक्ष करेगा पहले पूर्वपक्ष का शंका दिखाते हैं भाष्य में ननु हेतु फल यो कार्य कारण भावो इति अस्मा उत्तम पूर्व पक्ष कह रहा है हेतु और फल में कार्य कारण भावो हमने कहा और आप शब्द मात्रम आश्रित्य छलम इदम तो या पुत्रा जन्म पितुरी यथा विषाणु वच इत्यादि हमने कहा कुछ और आप उसको ग्रहण नहीं करके केवल शब्द कह करके हमारा बात को विरोध करते हैं हम वस्तुस्थिति को कहते हैं और आप केवल शब्द ले करके और क्या शब्द से आप कह देते हैं कि हैं पिता से जैसे पुत्र का उत्पन्न हो और पुत्र से पिता का उत्पन्न हो जाएगा हमने थोड़ी ऐसा कहा और विषाण जैसे विषाणु अर्थात पूर्व क्षण में नहीं है तो सश विषाणु तो उससे कैसे उत्पन्न हो जाएगा ये सब जो आप शब्द कहे ये तो सब छल है अर्थात हमारा तात्पर्य को नहीं समझ करके आप केवल शब्द को लेकर के विवाद कर रहे हैं ये पूर्व पक्ष का कहना है शब्दम आश्रित्य टीका में शब्द मात्र अर्थात विवक्षिता अर्थ शून्यम आप जो सब बात कहते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है खाली आपको शब्द कह देते हैं जब पुत्र से पिता का उत्पन्न हो जाना ये कभी कोई कहता है जगत में तो आप इस प्रकार बात कहते हैं आगे टीका में शब्द आश्रित्य छल प्रयोगम एवं उदाहरते पूर्व पक्षीय सिद्धांति को कहता है शब्द को आश्रय करके आप कैसा छल बात कहते हैं ये हम दिखाते हैं छल का अर्थ पांच नौ टिप्पणी में कहते हैं छल इति अनभिप्रेता स्वीकारो अभिप्रेता च परित्याग छलन अनभिप्रेत अर्थ को ग्रहण करना और अभिप्रेत अर्थ को त्याग कर देना इसको छल जैसा कोई व्यक्ति कहता है कोई एक व्यक्ति आया और वो एक नया कंबल पहना है और दूसरा कहता है कि नव कंबल हो यम तो तीसरा व्यक्ति कहता है कि तो कुतह नव कंबल हो एक वो कंबल हो उसके पास नौ कंबल कहा है वो तो एक ही कंबल है तो कहने वाला क्या नौ कंबल को कह रहा था वो कह रहा था कि नया कंबल है तभी तो ये जो आदमी कह दिया कि कुतः नव कम्बल वो एम वो उस आदमी का दोष हुआ अर्थात जो कहा था कि नव उसका दोष नहीं है वो तो जो समझ करके कहा है मतलब जो वो बुद्धि में रख करके कहा समझने वाले को वो समझना है अगर वो नहीं समझता है कुछ विपरीत कहता है वो उसका दोष उसका बुद्धि की कमजोरी है साधारण आजकल लोग में ले लेते हैं कि अच्छा वो बड़ा बुद्धिमान देखो अलग अर्थ निकाल दिया किंतु शास्त्र ऐसा नहीं कहता वो उसका बुद्धि की कमजोरी है अर्थात उसका विवक्षा को नहीं समझ करके वो विपरीत तो कहता है वो उसको कहते हैं छल ये के दोष है बाद कथा में वो पराजित तो हो जाता है जो इस प्रकार कहता है अर्थात ये कुछ कहा उसको नहीं समझ करके अथवा समझा वो क्या कहा किन्तु कुछ विपरीत तो कहता है क्यों शब्द का अर्थ वो भी हो सकता है लवणों में जैसे कि न मानय भोजन करने के लिए बैठा है और सैधव मानय कहा घोड़ा लाकर के बांध दिया क्यों कि न घोड़ा को कहते हैं इसको छलो कहा जाता है तो नहीं समझना अभिपूर्व पक्षीय ये बात कह रहे हैं अभिप्रेत अर्थों को आप ग्रहण नहीं कर रहे है अनिप्रेत अर्थों को ले रहे हैं टीका में आदि शब्देन फलाद उत्पद्यमान अच्छा अच्छा आदि शब्दे न फलाद उत्पाद्य सन नेतु प्रसिद्यति इत्यादि गृह्य तो जो भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया ना विषाण बच असंबंध इत्यादि ये जो इत्यादि अर्थात तो पूर्व पक्ष दोष दिखाता है छलका तो आप सिद्धांती इस प्रकार के छल करते हैं कि पुत्रा जन्म पितुर और विषाणत असंबंध और क्या दोष आप देते मतलब गलत बात कहते हैं कहते हैं फलाद उत्पाद्यमान सन नते हेतु प्रसिद्ध्यति ये आप सिद्धांति हम पूर्व पक्षी को ये दोष देते हैं फल से उत्पन्न होगा तो हेतु वह हेतु कभी सिद्ध ही नहीं होगा क्योंकि फल ही सिद्ध नहीं है ये सब आपका छल है आगे टीका में कार्यकारण भावो हेतु फल अनभिप्रेतम अर्थम कथयति पूर्व पक्ष कहा आप सिद्धांती अनभिप्रेत अर्थ अनभिप्रेत अर्थ जो हमारा अभिप्राय नहीं है हम जो कहना नहीं चाहते हैं उसको आप कहते हैं वो हमारा कहने का तात्पर्य नहीं है आप उसको कहते हैं पूर्व पक्ष वो बात कहता है कार्यकारण भाव हेतु फल हेतु और फल में कार्य कारण भाव इसमें पूर्व पक्ष का कुछ अभिप्राय है और कुछ अभिप्राय नहीं है जो उसका अभिप्राय नहीं है सिद्धांति उसको ले लिया ऐसे पूर्व पक्ष कह रहा है नहीं भाष्य में नहीं अस्मा भीर असिद्धार्थ हेतु तो हो फल सिद्धिर असिद्धार्थ व फलात्थ हेतु सिद्धिर अभ्युपगता ये पूर्व पक्ष कह रहे हैं हम लोग असिद्ध धर्माधर्म से शरीर बनेगा अथवा असिद्ध शरीर से धर्माधर्म होगा इस प्रकार हम नहीं कर रहे हैं तो अभ्युपगता टीका में तश्न पूर्वक अभिप्रेत अर्थम उदाहरती तो अभी पूछेगा अगर आप वो नहीं मानते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं ये सिद्धांत पूछेगा भाष्य में पूछते हैं किंग तरही तरही में रेप है अच्छा तो किंग तरही तो तर... अगर ये आपका अभिप्राय नहीं है तो सिद्धांती पूछता है फिर आपका अभिप्राय क्या है पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में बीजाकुर कार्य कारण भावो अभ्युपगम्य सिद्धांती युगपद इत्यादि को लेकर के सब खंडन कर दिया पूर्व पक्ष कहता है कि हमारा अभिप्राय युगपद एक साथ पिता पुत्र उत्पन्न होंगे ऐसा हम नहीं कर रहे हम कहते हैं कि बीज जैसा पिता से पुत्र हुआ वो पुत्र फिर पिता बनेगा आगे फिर पुत्र होगा इस प्रकार चलेगा तो कार्यकरण बीजाकुरुपगम्य आया ठीक है टीका में दृष्टान अभी सिद्धांत कहता है ये दृष्टांत ठीक नहीं है ये अप्रतिपत्ति इसका परिहार करते हैं भाष्य में अत्र उचित अत्र अर्थात एक नंबर टिप्पणी दिया अस्मिन दृष्टानते अनुपत्ति है ये जो आपने बीजांकुरों का दृष्टांत दिया ये दृष्टांत ठीक नहीं है भाष्य में बीजाकुराख्यो दृष्टान्तो यह स साध्येन तुल्यो मम इति अभिप्राय आपने जो बीजाकुर दृष्टांत दिया पहले बीज बाद में अंकुर उसे फिर बीज ये साध्य के जैसे बराबर है अर्थात ये भी संदिग्ध है संदिग्ध अर्थात तो इसमें भी संदेह है पहले बीज आया ना पहले अंकुर आया ये तो वही समान संदेह है तो इसलिए साध्य तुल्यो मम सिद्धांत कहते हैं की हमारा मत में तो ये समान है संदिग्ध ही है टीका में मायावादी मते क्वचिदी कार्य कारण भाव से वस्तुभूत से असम तो सिद्धांति भाष्य में कहा मम इति अभिप्राय ये मम क्यों कहते मम अर्थात वेदांति कहते मायावादी मायावादी मत वेदांति मत में क्वचित कहीं भी कार्य कारण वस्तु वस्तु छह नंबर टिप्पणी पारमार्थिक पारमार्थिक कहीं भी कार्य कारण भाव असम प्रति पते वेदांति कहीं भी वास्तव वा कार्य कारण भाव नहीं मान रहा है कहते हैं ऐसा दिखता है ऐसा चलता है कहते दिखता है चलता है चलने दीजिए ऐसा वास्तव कहीं नहीं है ये वेदांत का तात्पर्य है अर्थात ये वेदांत का प्राथमिक लाभ है कुछ चीज वास्तव नहीं है चलता है ऐसा ठीक है चलता है इसे मान करके चलिए कुछ चीज अर्थात ये सत्य है ऐसा ही होना है ये सब बुद्धि हटा देना है अर्थात ऐसा कारण होने से ऐसा कार्य होगा ऐसे फल मिलेगा वो बुद्धि हटा देना है फल की आशा नहीं आज यहां तक पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् मुदच